अमृतमाणी ईश्वर तथा मनुष्य का नैतिक दायित्व आठ सौ प्रश्न यदि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ बने हैं तब क्या पाप पुण्य नहीं है उत्तर हैं भी और नहीं भी हैं वे जब तक हमें अहम भाव रख देते हैं तब तक भेद बुद्धि भी रख देते हैं पाप पुण्य का बोध भी रख देते हैं वे एक जनों का अहंकार बिल्कुल मिटा डालते हैं ऐसे लोग पाप पुण्य भले बुरे के पार चले जाते हैं जब तक ईश्वर के दर्शन हो जाएं, तब तक भेद बुद्धि भले बुरे का ज्ञान अवश्य ही रहेगा तुम मुँह से कह सकते हो मेरे लिए पाप पुण्य समान हो गए हैं वे जैसा करवा रहे हैं वैसा ही मैं कर रहा हूँ परंतु हृदय के भीतर तुम जानते हो कि ये सब निरी बातें निरी बातें हैं कोई बुरा काम किया कि मन में धक धक शुरू हो जाती है आठ प्रश्न यदि ईश्वर ही सब कुछ करवा रहे हैं तो मेरे पापों के लिए मैं जवाबदार नहीं उत्तर दुर्योधन ने ऐसा ही कहा था कहा था तो के ऋषि स्थितिना यथा नियुक्तो तथा करोगे परंतु जिसमें यथार्थ विश्वास है कि ईश्वर ही करता है मैं अकरता यंत्र स्वरूप हूँ उसके द्वारा कभी पाप कभी कर्म नहीं हो सकता जो ठीक नाचना जानता है उसके पैर कभी बेताल नहीं पड़ते चित्त शुद्ध हुए बिना तो ईश्वर है इस पर विश्वास ही नहीं होता आठ सौ संतानबे एक भक्त महाराज मुझे एक संदेह है लोग यह जो फ्री विल यानी स्वाधीन इच्छा की बात कहा करते हैं हम चाहे तो अच्छे काम कर सकते हैं और चाहे तो बुरे काम भी क्या यह सच है क्या हम सचमुच स्वाधीन है श्री राम कृष्ण सब कुछ ईश्वराधीन है सब उन्हीं की लीला है उन्होंने नाना वस्तुएं बनाई हैं छोटा बड़ा बलवान दुर्बलभ दुर्बल अच्छा बुरा सज्जन दुर्जन सब उनकी माया है उनका खेल है देखो ना, बगीचे में सभी पेड़ समान नहीं होते जब तक ईश्वर का लाभ नहीं होता तब तक लगता है कि हम स्वाधीन हैं यह भ्रम वे ही रख दिया करते हैं ऐसा न होता तो पाप की वृद्धि होती पाप का भय नहीं रह जाता पाप की सजा नहीं होती परंतु जिन्होंने ईश्वर का लाभ किया है उनका भाव कैसा होता है जानते हो उनका भाव होता है मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री मैं घर हूँ तुम गृहिणी मैं रथ हूँ तुम रथी तुम जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूँ जैसा बोलने लगाते हो वैसा ही बोलता हूँ आठ ईश्वर चोर को चोरी करने को कहते हैं और गृहस्थ को सावधान होने अर्थात ईश्वर सभी कुछ करते हैं